श्री श्री चैतन्य चेतावली क्वचि रुद्ति वैकुंठचिता सबलचेतन क्विद्ध तिन्तागायती क्वचे ददती क्वचिदुत्को बिलज्जो नृत्य क्वचेन्वि तद्भानायुक्त तन्मयो नुचकार श्रीमदवत् भगवत प्रेम में पागल हुए भक्त की दशा का वर्णन करते हैं कभी तो भगवत चिंतन से उसका हृदय दशा हो उठता है और भगवान के वियोग दुख के स्मरण से बहुने लगता है कभी भगवत चिंतन से प्रसन्न होकर उनके रूप सुधा का पान करते करते हंसने लगता है कभी जोरों से भगवान नामों का और गुणों का गान करने लगता है कभी उत्कंठा के सहित हंकार मारने लगता है कभी निर्लज्ज होकर नृत्य करने लगता है और कभी कभी वह ईश्वर चिंतन में अत्यंत ही ही होने पर तन्मय होकर अपने आप भगवान की लीलाओं का अनुकरण करने लगता है। यदि एक शब्द में कोई हमसे भक्त की परिभाषा पूछे तो हम उसके सामने लोकबाज इसी शब्द की उपस्थिति कर देंगे इस एक ही शब्द में भक्त जीवन की भक्त मार्ग के पवित्र पथ के पथिक की पूरी परिभाषा परिलक्षित हो जाती है भक्तों के सभी कार्य अनोखे ही होते हैं उन्हें लोग की परवाह नहीं बालकों की भांति वे सदा आनंद में मस्त रहते हैं उन्हें रोने में भी मज़ा आता है और हंसने में भी आनंद आता है वे अपने प्रियतम की स्मृति में सदा बेसुस से बने रहते हैं जिस समय उन्हें कोई उनके प्यारे प्रीतम की दो चार उल्टी सीधी बातें सुना दे आहा तब तो उनके आनंद का कहना ही क्या है उस समय तो उनके अंग प्रत्यंगों में सभी सात्विक भावों का उदय हो जाता है यथार्थ जा स्थिति का पता तो उसी समय लगता है आइए प्रेमावतार श्री चैतन्य के शरीर में सभी भक्तों के लक्षणों का दर्शन करें एक दिन श्रीवास पंडित के घर में प्रभु ने भावावेश में आकर वंशी वंशी कहकर अपनी वही पुरानी बाँस की बाँसुरी मांगी कुछ हंसते हुए श्रीवास पंडित ने कहा जहाँ बाँसुरी कहाँ आपकी बाँसुरी तो गोपिकाएँ हर ले गई बस इतना सुनना था कि प्रभु प्रेम में विह्वल हो गए उनके संपूर्ण अंगों में सात्विक भावों का उद्दीपन हो जाएगा। वे गदगद कंठ से बार बार सुबास पंडित से कहते हाँ सुनाओ कुछ सुनाओ वंशी की लीला सुनाते क्यों नहीं उस बेचारी पोले बास की बाँसुरी ने उन गोपिकाओं का क्या बिगाड़ा था जिससे वे उसे हर ले गई पंडित तुम मुझे उस कथा प्रसंग को सुनाओ प्रभु को इस प्रकार आग्रह करते देखकर कर सिवास कहने लगे आश्विन का महीना था शरद ऋतु थी भगवान अपने संपूर्ण कलाओं से उदित होकर आकाश मंडल को आलोक में बना रहे थे प्रकृति शांत थी विहंग बृंद अपने अपने घोसलों में बड़े सहन कर रहे थे वृंदावन के निकुंजों में स्तब्धता छाई हुई थी राजनी की निरवता का नाश करती हुई यमुना अपने नीले रंग के जल के साथ हंकार करती हुई धीरे धीरे बह रही थी उसी समय मोहन की मनोहर मुरली की सुरीली तान गोपिकाओं के कानों में पड़ी। बस इतना सुनना था कि प्रभु पछाड़ खाकर भूमि पर गिर पड़े और आंखों से अविरल अश्रु बहाते हुए शिवास पंडित से कहने लगे हाँ फिर क्या हुआ आगे या कहो कहते क्यों नहीं मेरे तो प्राण उस मुरली की तान को सुनने के लिए रहे भटकी सी हो गई उन्हें उन बदन की तन बदन की तनिक भी सुधी न रही उस समय निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहित मानसा आजग्म्योन्य मलक्षितोद्यम सयत्र कांतो जवलोल कुंडला भागवत उस अंगवर्धन करने वाले मुरली के मनोहर गान को सुनकर जिनके मन को श्रीकृष्ण ने अपनी ओर खींच लिया है ऐसी उन गोकुल की गोपियों ने भाव से अपने अनेकों उद्योग को एक दूसरी पर प्रकट नहीं किया वे श्री कृष्ण की उस जगनमोहन स्थान में अधीर हुई जिधर से वह ध्वनि सुनाई पड़ी थी उसी को लक्ष्य करके जैसे बैठी हुई थी वैसे ही उठकर चल दी उस समय जाने की शीघ्रता के कारण उनके कानों के हिलते हुए कमनीय कुंडल बड़े ही सुंदर मालूम पड़ते थे जो गौ दूह रही थी वह दूहनी को वहीं पटक कर चल दी जिन्होंने दूहने के लिए बछड़ा छोड़ दिया था उन्हें उसे बांधने तक की भी सुध न रही जो दूध उठा रही थी वे उसे उफनता हुआ ही छोड़कर चल दी माता पुत्रों को फेंककर, पत्नी पतियों की गोद में से निकालकर, कर बहने भाइयों को खिलाते छोड़कर उसी और को दौड़ने लगे श्रीवास कहते जाते थे प्रभु भावा भी इसमें सुनते जाते थे दोनों ही बेसुद्ध थे इस प्रकार श्री कृष्ण कथा कहते कहते ही संपूर्ण रात्रि बीत गई भगवान भुवन भास्कर भी घर के दूसरी ओर छिपकर इन लीलाओं का आस्वादन करने लगे सूर्य के प्रकाश को देखकर प्रभु को कुछ बाह्य ज्ञान हुआ उन्होंने प्रेम पूर्वक श्रीवास पंडित का जोरों से आलिंगन करते हुए कहा पंडित जी आज आपने हमें देव दुर्लभ रस का आस्वादन कराया आज आपके श्रीमुख से श्री, श्री कृष्ण लीलाओं के श्रवण से मैं कृतकृत्य हो गया इतना कहकर प्रभु नित्य कर्म से निवृत्त होने के लिए चले गए दूसरे दिन प्रभु ने सभी भक्तों के सहित परामर्श किया कि सभी भक्त मिलकर श्री कृष्ण लीला का अभिनय करें स्थान का प्रश्न उठने पर प्रभु ने स्वयं अपने मौसा पंडित चंद्रशेखर आचार्य रत्न का घर बता दिया सभी भक्तों को वह स्थान बहुत ही अनुकूल प्रतीत हुआ वह घर भी बड़ा था और वहाँ पर सभी भक्तों की स्त्रियाँ भी बिना किसी संकोच के जाह आ सकती थी भक्तों की यह पूछने पर कि कौन सी लीला होगी और किस किस को किस किस पात्र का अभिनय करना होगा इसके उत्तर में प्रभु ने कहा इसका अभी से कोई निश्चय नहीं बस यही निश्चय है कि लीला होगी और पात्रों के लिए आपस में आप आपस में चुन लो पात्रों के पाठ का कोई निश्चय नहीं है उस समय जिसे जिसका भाव आ जाए वह उसी भाव में अपने विचारों को प्रकट करे अभी से निश्चय करने पर तो बनावटी लीला हो जाएगी उस समय जैसे भी जिसे स्वाभाविक हो या सुनकर सभी भक्त बड़े प्रसन्न वृंदावन लीला के दर्शन करेंगे प्रभु ने उसी समय पात्रों का निर्णय किया पात्रों के चुनने में भक्तों में खूब हसी दिल्लगी होती रही सबसे पहले नाटक कराने वाले सूत्रधार का प्रश्न उठा एक भक्त ने कहा सूत्रधार तो कोई ऐसा मोटा ताजा होना चाहिए जो जरूरत पड़ने पर मार भी सह सके क्योंकि सूत्रधार को ही सबकी देख रेख रखनी होती है यह सुनकर नित्यानंद जी बोल उठे तो इस काम को हरिदास जी के सुपुर्द किया जावे ये मार खाने में भी खूब प्रवीण है सभी भक्त हंसने लगे प्रभु ने भी नित्यानंद जी की बात का समर्थन किया फिर प्रभु स्वयं ही कहने लगे नारद जी के लिए तो किसी दूसरे की जरूरत ही नहीं साक्षात नारदावतार श्रीवास पंडित उपस्थित ही है उसी समय एक भक्त धीरे से बोल उठा नारदो कलह प्रिय नारद जी तो लड़ाई झगड़ा पसंद करने वाले हैं इस पर हंसते हुए अद्वैताचार्य कहा ये नारद भगवान इसके अधिक और कलह क्या करावे आज नौदीप में जो इतना कोलाहल और हो हल्ला मच रहा है इसके आदि कारण तो ये नारदावतार सुवास महाराज ही हैं इतने में ही मुरारी बोल उठे अजी नारद जी को एक चेला भी तो चाहिए यदि नारद जी पसंद करें तो मैं इनका चेला बन जाऊं यह सुनकर गदाधर बोले नारद जी के पेट में कुछ दर्द तो हो ही नहीं गया है जो हिंगास्तक चूर्ण के लिए वैद्य को चेला बनावे उन्हें तो एक ब्रह्मचारी शिष्य चाहिए तुम ठहरे गृहस्थी तुम्हें लेकर नारद जी क्या करेंगे उनके चेला तो नीलाम्बर ब्रह्मचारी बने ही बनाए हैं प्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा भवन मोहनी लक्ष्मी देवी का अभिनय हम करेंगे किंतु हमारी सखी ललिता कौन बनेगा इस पर पुंडरीक विद्यानिधि बोल उठे प्रभु की ललिता तो सदा प्रभु के साथ छाया की तरह रहती ही है ये गदाधर्ज ही तो ललिता सखी हैं। इस पर सभी भक्तों ने एक स्वर में कहा ठीक है जैसी अंगूठी वैसे ही उसमें नग जड़ा गया है इस पर प्रभु हंसकर कहने लगे तब बस ठीक है एक बड़ी बूढ़ी बड़ाई की भी हमें जरूरत थी तो उसके लिए श्रीपाद नित्यानंद जी हैं ही इतने में ही अधीर होकर अद्वैताचार्य बोल उठे प्रभु हमें एकदम भुला ही दिया अभिनय में क्या बूढ़े कुछ ना कर सकेंगे हंसते हुए प्रभु ने कहा आपको जो बूढ़ा बताता है उसकी बुद्धि स्वयं बूढ़ी हो गई है आप तो भक्तों के सिरमौर हैं दान लेने वाले वृंदावन भिहारी श्री कृष्ण तो आप ही बनेंगे यह सुनकर सभी भक्त बड़े प्रसन्न हुए सभी ने अपना अपना कार्य प्रभु से पूछा बुद्धिमंत खां और सदाशिव के जिम में रंगमंच तैयार करने का काम सौंपा गया बुद्धिमंत खां जमींदार और धर्मान थे वे भातिभा के साथ बाज के समान सामान आचार रत्न के घर ले आए एक ऊंचे चबूतरा पर रंगमंच मनाया गया दाई और स्त्रियों के बैठने की जगह बनाई गई और सामने पुरुषों के लिए नियत समय पर सभी भक्तों की स्त्रियां आचार्य रत्न के घर आ गई मालिनी देवी और श्री विष्णुप्रिया के सहित शचि माता भी नाट्य अभिनय को देखने के लिए आ गईं सभी भक्त क्रमशः इकट्ठे हो गए सभी भक्तों के आ जाने पर किवाड़ बंद कर दिए गए और लीला अभिनय आरंभ हुआ भीतर बैठे हुए आचार्यवास दे पात्रों को रंगमंच पर भेजने के लिए सजा सजा रहे थे इधर पर्दा गिरा सबसे पहले मंगलाचरण हुआ अभिनय में गायन करने के लिए पांच आदमी नियुक्त थे पुण्डरी विद्यानिधि चंद्रशेखर आचार्य रत्न और शिवास पंडित के रमाई आदि तीनों भाई विद्यानिधि का कंठ बड़ा ही मधुर था वे पहले गाते थे उनके स्वर में ये चारों अपना स्वर मिलाते थे विद्यानिधि सर्वप्रथम अपने कोमल कंठ से श्लोक का गायन किया जयती जन निवासो देवकी जन्मवादो यदुवर परसत स्वयदीर सन्नधर्मम स्थिरचर विजनघ्न सुस्मित स्त्री मुखेना ब्रजपुरता नि, वर्धयन कामदेव श्रीमद्भागवत जो सब जीवों का आश्रय है जिन्होंने कहने मात्र को देवकी के गर्भ से जन्म लिया जिन्होंने सेवक समान आज्ञाकारी बड़े बड़े यदुश्रेष्ठों के साथ अपने बाहुबल से अधर्म का संहार किया जो चलाचर जगत के दुखों को दूर करने वाले हैं जिनके सुंदर हास्य शोभित श्रीमुख को देखकर ब्रज बालाओं के हृदय में कामोद्दीपन हुआ करता था उन श्री कृष्ण की जय हो इसके अनंतर एक और श्लोक मंगलाचरण में गाया गया तब सूत्रधार रंगमंच पर आया नाटक के पूर्व सूत्रधार आकर पहले नाटक की प्रस्तावना करता है वह अपने किसी साथी से बातों ही बातों में अपना अभिप्राय प्रकट कर देता है जिस पर वह अपना अभिप्राय प्रकट करता है उसे परिपार्श्वक कहते हैं सूत्रधार हरिदास ने अपने परिपार्श्वक मुकुंद के सहित रंगमंच पर प्रवेश किया उस समय दर्शकों में कोई भी हरिदास जी को नहीं पहचान सकते थे उनकी छोटी छोटी डाढ़ों के ऊपर सुंदर पाग बंधी हुई थी वे एक बहुत लंबा सा अंगरखा पहने हुए थे और कंधे पर बहुत लंबी छड़ी रखी हुई थी आते ही उन्होंने अपनी आजीविका प्रदान करने वाली रंगभूमि को प्रणाम किया और दो सुंदर पुष्पों से उसकी पूजा करते हुए प्रार्थना करने लगे हे hey, रंगभूमि तो आज साक्षात वृंदावन ही बन जाओ इसके अनंतर चारों ओर देखते हुए दर्शकों की ओर हाथ मटकाते हुए वे कहने लगे बड़ी आपत्ति है यह नाटक करने का काम भी कितना खराब है सभी के मन को प्रसन्न करना होता है कोई कैसी भी इच्छा प्रकट कर दे उसकी पूर्ति करनी ही होगी आज ब्रह्मा बाबा की सभा में उन्हें प्रणाम करने गया था रास्ते में नारद बाबा ही मिल गए मुझसे कहने लगे भाई तुम खूब मिले हमारी बहुत दिनों से प्रबल इच्छा थी कि कभी वृंदावन की श्री कृष्ण की लीला को देखें कल तुम हमें श्री कृष्ण लीला दिखाओ नारद बाबा भी अजीब हैं भला मैं वृंदावन की परम गोप्य रहस्य लीलाओं का प्रत्यक्ष अभिनय कैसे कर सकता हूँ परिपार्श्व इस बात को सुनकर आश्चर्य प्रकट करते हुए कहने लगा महाशय आप आज कुछ नशा पत्ता तो करके नहीं आ रहे हैं मालूम पड़ता है मीठी विजया कुछ अधिक चढ़ा गए हो तभी तो ऐसी भूली भूली बातें कर रहे हो भला नारद जैसे ब्रह्म जितेंद्रिय और आत्मा राम श्री कृष्ण के श्रृंगारी लीलाओं के देखने की इच्छा प्रकट करें यह तो आप एकदम असंभव बात कह रहे हैं सूत्रधार हरिदास वाह साहब मालूम पड़ता है आप शास्त्रों के ज्ञान से एकदम कोरे ही हैं भागवत में क्या लिखा है कुछ खबर भी है भगवान के लीला गुणों में यही तो एक भारी विशेषता है कि मोक्ष पदवी पर पहुंचे हुए आत्मा राम मुनि तक उनमें भक्ति करते हैं आत्मा रामच मुनियो निर्गंथा अप्यु रुक्रमे कु हेतु किम भक्तिम इतम भूत गुणो हरि परिपार्श्व अच्छे आत्मा राम है माया से रहित होने पर भी माईक लीलाओं को देखने की इच्छा करते हैं सूत्रधार तुम तो निरे भोगा वसंत हो भला भगवान की लीलाएं माईक कैसे हो सकती है वे तो अप्राकृतिक हैं उनमें तो माया का लेष भी नहीं परिपाश क्यों जी माया के बिना तो कोई क्रिया हो ही नहीं सकती ऐसा हमने शास्त्रों के मुख से सुना है सूत्रधार बस सुना ही है विचार नहीं विचारते तो इस प्रकार गुण गोबर को मिलाकर एक न कर देते जब बात मनुष्यों की क्रिया के संबंध में है जो मायाबद्ध जीव है भगवान तो मायापति है माया तो उनकी दासी है वह उनके इशारे से नाचती है उनकी सभी लीड़ाएं अप्राकृतिक बिना प्रयोजन के केवल भक्तों के आनंद के ही निमित्त तो होती है परिपाश कुछ विस्मय के साथ हाँ ऐसी बात है तब तो नारद जी भले ही देखें खूब ठाठ से दिखाओ साल भर तक ऐसी तैयारी करो कि नारद जी भी खुश हो जाएं उन्हें ब्रह्मलोक से आने में अभी दस बीस वर्ष तो लग ही जाएंगे तुम तो एकदम अकल के पीछे डंडा लिए ही फिरते रहते हो वे देवर्षी ठहरे संकल्प करते ही जिस लोक में चाहे पहुंच सकते हैं परिपाशु मुझे इस बात का क्या पता था यदि ऐसी बात है तो अभी लीला की तैयारी करता हूँ हाँ। तो तो तुम्हारी क्या सम्मति है परिपास। लीला तो बड़ी सुंदर है मुझे भी उसका अभिनय पसंद है किंतु एक बड़ा भारी द्वंद है अभिनय करने वाली बालिकाएं लादता है, है। सूत्रधार कुछ विषय के साथ वे कहा गई परिपास वे गोपेश्वर शिव का पूजन करने वृंदावन चली गई हैं। तुमने यह एक नई आफत आफत की बात सुना दी अब कैसे काम चलेगा परिपास? जल्दी से कि मैं अभी जाता हूँ बाद की बात में आता हूँ और उन्हें साथ ही साथ लिवा ला, लाता हूँ सूत्रधार अन्य मनस गाव से ये सब सभी अभी है बच्ची उनकी उम्र है कच्ची वैसे ही बिना कहे चली गई ना किसी से कह गई ना सुन गई वहाँ का पथ है दुर्गम भारी कहीं फिरेंगी मारी मारी साथ में कोई बड़ी बूढ़ी भी नहीं है परिपाश है क्यों नहीं बड़ाई बूढ़ी कैसी है सत्यधर्म हसकर बूढ़ी को भी पूजन को खूब सूझी आंखों से दिखता नहीं कोई धीरे से धक्का मार दे तो तीन जगह गिरेगी उसे रास्ते का क्या होश इतने ही में नेपथ्य से वीणा की आवाज सुनाई दी और बड़े स्वर के सहित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नारायण नारा वासुदेवा यह यह पद सुनाई दिया। समझकर नारद जी आ गए जल्दी से अपने परिपास मुकुंद के साथ कन्याओं को बुलाने के लिए दौड़ गए। इतने में ही क्या देखते हैं कि हाथ में वीणा लिए हुए पीले वस्त्र पहने सफेद दाढ़ी वाले नारद जी अपने शिष्य के सहित रंग पर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा इस पद को गाते हुए धीरे धीरे घूम रहे हैं उस समय श्रीवास नारद में इतने भले मालूम पड़ते थे कि कोई उन्हें पहचान ही नहीं सकता था कि यह श्रीवास पंडित है शुक्लांबर ब्रह्मचारी राम नामी दुपट्टा ओढ़े कमंडलू हाथ में लिए नारद जी के पीछे पीछे घूम रहे थे स्त्रियॉँ श्रीवास के इस को देख विस्मित हो गई सचि माता ने हंसकर मालनी देवी से पूछा क्यों यही तुम्हारे पति है ना मालिनी देवी ने कुछ मुस्कुराते हुए कहा क्या पता तुम ही जानो शिवास पंडित ने वेश ही शिवास पंडित ने वेश ही नारद का नहीं बना रखा था सचमुच उन्हें उसमें नारद मुनि का वास्तविक आवेश हो आया था उसी आवेश में आपने अपने साँस के शिष्य से कहा ब्रह्मचारी क्या बात है यहाँ तो नाटक का कोई रंग ढंग दिखाई नहीं पड़ता उसी समय सूत्रधार के साथ उप्रभा के सहित गोपीवेश में नारद ने प्रवेश किया